महाभारत द्रोण पर्व तमो राजा भगीरथ का चरित्र च नारदुआच भगीरथ राजमृत सज्जयशुश्रुम परत्रणा पूर्व जैन गंगव यसेन्द्रो बाहुवी प्री तो राजो महात्म योस्वेध सतरीज सरदक्षिणीर्म्न संपन्न देवाना येन्द्रो वितते यज्ञ सोमं पी मदोत्कट असुराण सहस्राणी बहूले चुरे अजय बाहुवीण भगवान लोक पूजि ये नगीरथी गंगा चयनयि कांचन शिता नारद जी कहते हैं संजय हमारे सुनने में आया है कि राजा भगीरथ भी मर गए जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस भूतल पर गंगा जी को उतारा था जिन महामना नरेश के बाहुबल से इंद्र बहुत प्रसन्न थे जिन्होंने प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणा से युक्त हविष्य मंत्र और अन्य से संपन्न सौ अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और देवताओं का आनंद बढ़ाया जिनके महान यज्ञ में इंद्र सोमरथ पीकर मदोन्मत्त होठे थे तथा जिनके यहाँ रहकर लोक पूजित भगवान देवेंद्र ने अपने बाहुबल से अनेक सहस्त्र असुरों को पराजित किया उन्हें राजा भगीरथ ने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईटों के घाट बनवाए थे यह सहस्त्रम सहस्त्राणाम कन्या एवं विभूतता राजपुत्राश्च राज्या ब्राह्मणेभ्यो झम्यत इतना ही नहीं उन्होंने कितने ही राजाओं तथा राजपुत्रों को जीतकर उनके यहाँ से सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित दस लाख कन्याएँ लाकर उन्हें ब्राह्मणों को ध्यान किया था सर्वा रथ कन्या रथा सर्वे चतुर्युज रथे रथे शतम नागा सर्वे वई हेम मालिन वे सभी कन्याए रथों में बैठी थीं उन सभी रथों में चार चार घोड़े जूते थे प्रत्येक रथ के पीछे सोने के हारों से अलंकृत सौ सौ हाथी चलते थे सहस्रम्वाशकम गज पृष्ठोन्वजू अश्वे अश्वे सतम गाव गवाम पश्चात एक एक हाथी के पीछे हजार हजार घोड़े जा रहे थे और एक एक घोड़े के साथ सौ सौ गवे एवं गवों के पीछे भेड़ और बकरियों के झुंड चलते थे जलौघेना दक्षिणा भूय सिर दि व्यथिता तस्के राजा भगीरथ गंगा के तट पर भूई सी प्रचुर दक्षिणा देते हुए निवास करते थे अतः उनके संकल्पकालिक कालिक जल प्रवाह से आक्रांत होकर गंगा देवी मानो अत्यंत व्यथित हो उठी और समीपवर्ती राजा के अंक में आ बैठी तथा भागीरथी गंगा उर्वशी चा भगवत्म दुहितृत्व गाग्य पुत्रत्व अगमत् इस प्रकार भागीरथी की पुत्री होने से गंगा जी भागीरथी कहलाई और उनके उरु पर बैठने के कारण उर्वशी नाम से प्रसिद्ध हुई राजा के पुत्री भाव को प्राप्त होकर उनका नरक से त्राण करने के कारण वे उसमें पुत्र भाव को भी प्राप्त हुई ताम तुगाथा जगुह प्रियता गंधर्वा सूर्य वर्चस मित्रदेव अनुष्याण शण्वता दिन सूर्य के समान तेजस्वी और मधुरभाषी गंधर्वों ने प्रसन्न होकर देवताओं पितरों और मनुष्यों के सुनते हुए यह गाया यह गाथा गाई थी भगीरथम इकुम भूरि दक्षिणम गंगा समुद्रगा देवी वे पितरमेश्वरम यज्ञ करते समय भूसी दक्षिणा देने वाले इक्वाकुवंशी ऐश्वर्यशाली राजा भगीरथ को समुद्र गंगा देवी ने अपना पिता मान लिया था तस्य सेन्द्र ही सुरगणी देव यज्ञ स्वलंकृत सम्य परिगृहित शांत विघ्नो निराम इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने उनके यज्ञ को सुशोभित किया था उसमें प्राप्त हुए हविष्य को भली हाथी ग्रहण करके उसके विघ्नों को शांत करते हुए उसे निर्बाध रूप से पूर्ण किया था यो ये तिप्रो वै यत्मन प्रिय भागीरथस्तदा प्रीत त्र तसी जिस जिस ब्राह्मण ने जहाँ जहाँ अपने मन को प्रिय लगने वाली जिस जिस वस्तु को पाना चाहा जितेंद्र राजा ने वही वही प्रसन्नतापूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल समर्पित की नादेय ब्राह्मणस ये सिया प्रियन सोपि विप्र प्रसाद न ब्रह्मलोक गृप उनके पास जो भी प्रिय धन था वह ब्राह्मण के लिए अदे नहीं था राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक की को प्राप्त हुए ये ना मुखमुख दिशा पाद पाह ते सा तेनावस्था चंती तम गाजमेश्वर शत्रुओं की दशा और आशा का हनन करने वाले संजय राजा भगीरथ ने यज्ञों में प्रधान ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ को ग्रहण किया था इसलिए किरणों का पान करने वाले महर्षिगण भी उस ब्रह्मलोक में जितेंद्र राजा भगीरथ के निकट जाकर उसी स्थान पर रहने की इच्छा करते थे स चिन्मारृजय चतुर्भद्र तरस्तया पुत्रात्ण्य तरस्तुभ्यम मां पुत्र अनुत था अयज्वान्नमण्यम अभिश्वैत्युदात श्वेत शिंज विभागिथी उपरयुक्त चारों बातों में तुमसे बहुत बढ़कर थे तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा उनका पुण्य बहुत अधिक था जब वे भी जीवित न रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न ना करो नारद जी ने राजा संजय से यही बात कही इत श्री महाभारते द्रोण परमड़ी अभिमन्युवध परमड़ी सोड़स राज किए ष्टितमोध्याय इस प्रकार सी महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में सोडश राजकीयोपाख्यान विषयक साठवाँ अध्याय पूरा हुआ